ध्यान और आध्यात्मिक जीवन ध्यान विषयक व्यवहारिक निर्देश शुभ दिवस भगवान नाम का जप करने अथवा भगवान का ध्यान करने के लिए कलेंडर अथवा पंजिका देखने की आवश्यकता नहीं है भगवत चिंतन के लिए सभी दिन शुभ है प्रत्येक दिवस हमें मृत्यु के समीप ले जाता है अतः जो दिन भगवत चिंतन में व्यतीत नहीं हुआ वह व्यर्थ गया हिंदू परंपरा के अनुसार परिवार में किसी के जन्म अथवा मृत्यु के बाद कुछ दिन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए अशुभ माने जाते हैं लेकिन यह बात केवल बाह्य क्रिया के लिए लागू होती है जप और ध्यान पर नहीं साधना को सभी दिन तथा सभी परिस्थितियों में करते रहना चाहिए कुछ लोगों का ज्योतिष शास्त्र में बहुत विश्वास होता है बंगाल में सायंकाल को अशुभ माना जाता है मैं जब पहली बार सन 1911 में मद्रास गया तो पता चला कि राहु कालम अधिकतर पूर्वाहन में होता है इसका मतलब यह हुआ कि आलसी लोगों के लिए सारा दिन ही अशुभ है अगस्त 1928 में एक बार मैं किसी कार्य से बेलूर मट गया इस समय महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी अध्यक्ष थे वे मद्रास की गतिविधियों में बहुत रुचि रखते थे जब कभी मैं बेलुर मठ जाता था तो वे मुझे जल्दी वापस लौटने को कहा करते थे जिससे मद्रास में मिशन के कार्य की क्षति न हो लेकिन इस बार मैं बेलुर मठ में कुछ अधिक समय ठहरना चाहता था अतः जब हर बार की तरह महापुरुष महाराज ने मुझसे पूछा कि मैं कब वापस लौट रहा हूँ तो मैंने कहा कि आने वाले कुछ दिन अशुभ हैं वस्तुता मुझे शुभा शुभ की कोई चिंता नहीं थी यह तो बेलोर मठ के आध्यात्मिक वातावरण में कुछ दिन और रहने का बहाना मात्र था इस अवसर पर महापुरुष महाराज द्वारा मुझे दी गई सलाह हम सभी के लिए चक्षु उन्मुल उन्मिलक होगी महापुरुष जी लेकिन तुम लोग कर्मी हो तुम्हारे शुभ दिन देखने से काम नहीं चलेगा जिनको कोई काम नहीं है वे प्रति पद पर पंजिका देख सकते हैं ठाकुर भी कहा करते थे इन बातों पर विश्वास करने वाले ही इनसे प्रभावित होते हैं दूसरे नहीं इसके अलावा तुम जगदम्बा के भक्त हो वे सभी अवस्थाओं में तुम्हारी रक्षा कर रही हैं और सदा करेंगी भगवान का नाम लेकर यात्रा करने से कष्ट नहीं होता उनके नाम के प्रभाव से विपत्ति भी, भी संपद में परिणित हो जाती है यह कहकर उन्होंने यह भजन गाया जो दुर्गा का नाम लेकर यात्रा करता है शूल पाड़ी शूल हाथ में लेकर उनकी रक्षा करते हैं तुलसीदास रचित एक चौपाई का भी यही भाव है सभी तिथियां सभी वार शुभ है जो भगवान को भूलता है उसी का दिन अशुभ होता है जिस दिन हृदय से भगवान का नाम लिया जाए वही शुभ दिन है सन उन्नीस में जब मैं सर्वप्रथम पाश्चात्य देशों की समुद्र यात्रा के लिए जहाज पर सवार हुआ तो मैंने शुभ दिन पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया और सब बातें ठीक ही रही मैं यह सोचकर गया था कि मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ यदि मन पवित्र हो तो पंजिका देखने की आवश्यकता नहीं है भगवान नाम का जप करने से सभी काल मंगलमय हो जाते हैं जब मैं यूरोप में था तो बहुत से लोग मेरा हाथ और मेरी जन्म कुंडली देखना चाहते थे मेरी कोई जन्म कुंडली थी ही नहीं एक भक्त ने पूछा स्वामी जी क्या आप ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में विश्वास नहीं करते मैंने उत्तर दिया मैं ऐसी शक्ति के हाथ में हूँ जो ग्रह नक्षत्रों को नियंत्रित करती है महापुरुष के जन्मदिनों पर हमें बाह्य विक्षेपों से अधिकतर दूर रहकर ध्यान जप और स्मरण मनन में अधिक समय व्यतीत करना चाहिए ये दिन बाद उत्सव और सामूहिक उल्लास में ही व्यतीत नहीं किए जाने चाहिए बल्कि शांतिपूर्वक अपनी अंतरतम आत्मा में प्रवेश भी करना चाहिए जहाँ उन महापुरुषों की चेतना के स्तर पर पहुँच सकने पर हम उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं यह न सोचो कि ये महान आत्माएँ अब नहीं रही वे अभी भी उसी तरह विद्यमान हैं जिस तरह वे अपने जीवन काल में थे। प्रत्येक निष्ठावान व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को भौतिक स्तर से उठाकर इन महापुरुषों तथा उनके आदर्शों पर एकाग्र करना सीख लिया है वह उनके संस्पर्श में आकर उनका सानिध्य लाभ कर सकता है यह न सोचो कि ईसा मसीह 2000 वर्ष पूर्व ही थे और वे अब नहीं हैं यह न सोचो कि बुद्ध की मृत्यु हो गई है और वे अब नहीं हैं ये अमर हैं श्री कृष्ण और स्वामी विवेकानंद अभी भी जीवित हैं उनकी जीवंत शक्ति हजारों लोगों की नियंतिका निर्धारण और प्रचालन कर रही है ध्यान का समय दिन में चार बार ध्यान करने का प्रयत्न करो जैसा स्वामी ब्रह्मानंद जी ने निर्देश दिया है प्रातः काल मध्यान्ह सायंकाल और मध्यरात्रि कल के इन क्षणों काल के इन क्षणों में प्रकृति शांत हो जाती है तथा हमारे भीतर तथा बाहर भी आध्यात्मिक प्रवाह में परिवर्तन होता है जो इन चारों समय ध्यान नहीं कर सकते उन्हें कम से कम प्रातः और सायंकाल अवश्य ध्यान करना चाहिए हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं यदि भौतिक आहार के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है तो आध्यात्मिक आहार के लिए जो स्वस्थ मन के लिए अनिवार्य है क्या हमें समय निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए भूखे होने पर हम दौड़कर भोजन पर झपटते हैं हमें आध्यात्मिक आहार के लिए भी सुधातुर होना चाहिए तब हम समय के अभाव की शिकायत नहीं करेंगे प्रातःकाल ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है रात को नींद से हमारी बहुत सी स्मृतियाँ शांत अथवा दूर हो जाती हैं और हमारे लिए मन को एकाग्र करना उस समय आसान होता है जागते ही परमात्मा को प्रणाम करो और पवित्र नाम का जप करो सांसारिक बातों को सोचने से पूर्व मन को भगवन नाम और रूप से पूर्ण कर लो बिस्तर से उठने के साथ ही मन को सांसारिक बातों का चिंतन कभी मत करने दो उस समय चेतन मन सक्रिय नहीं होता और अवचेतन मन अधिक ग्रहणशील होता है अतः उस समय मन को जो भी सुझाव दिए जाते हैं वे अचेतन मन की गहराई में चले जाते हैं सूर्योदय के ठीक पहले का कुछ काल साधकों के लिए सर्वाधिक मूल्यवान है और उसका जप और ध्यान के लिए पूरा सदुपयोग करना चाहिए ध्यान समाप्त करने के बाद कुछ समय तक आसन पर बैठे रहना अच्छा है ध्यान के विषय के संबंध में चिंतन करते हुए शांतिपूर्वक तनाव रहित होकर बैठे रहना चाहिए तब हमारा मन नए आध्यात्मिक विचारों से पूर्ण हो जाएगा और उच्चतर आनंद का अनुभव होगा यह आनंद कहाँ से आता है यह मन के गहरे स्तरों से आता है यह भजनानंद अर्थात ध्यान अथवा उपासना से उत्पन्न आनंद है तब हम स्वयं के तथा संसार के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे तब हम ध्यान के मनोभाव तथा आंतरिक आनंद को स्थाई बनाने तथा उसकी वृद्धि करने के लिए कोई प्रार्थना या स्त्रोत्रदि तो का पाठ कर सकते हैं आसन से उठने के बाद ही हमें किसी से तत्काल बात नहीं करनी चाहिए बल्कि आत्मस्थ तथा चिंतनशील बने रहना चाहिए इस तरह का अभ्यास ध्यान के एक अविच्छिन्न अंत प्रवाह का निर्माण और पोषण करता है और मन को उच्च स्तर पर बनाए रखने में सहायक होता है यह ध्यानोत्तर बैठक अल्पकालीन होनी चाहिए यदि तुम पंद्रह मिनट ध्यान करो तो क्या पौन घंटे तक बैठे रहना चाहिए यदि तुम एक घंटा या डेढ़ घंटा ध्यान करो तो आध्यात्मिक मनोभाव की सांसारिक विचारों के आस्मक आकस्मिक हमले से रक्षा करने के लिए लगभग पंद्रह मिनट और बैठे रह सकते हो स्वामी ब्रह्मानंद जी ने हमें ऐसा करने की सलाह दी थी निद्रा निद्रा विषयक निर्देश साधक के लिए पाँच या छः घंटे की नींद पर्याप्त है आठ घंटे प्रायः बहुत अधिक होते हैं नींद अपने आप में इतनी आवश्यक नहीं है जितना हमारे मानसिक व स्नायुविक तनाव को दिन में सभी समय सचेतन रूप से कम करना आवश्यक है ध्यान करने में समर्थ होने के लिए हमें तनावहीन होना चाहिए तथा सर्वप्रथम स्नायुओं के तनाव को कम करना हमें सीखना चाहिए अति संवेदनशील व्यक्ति कभी ध्यान नहीं कर सकते उसके बाद हमें अपनी भावनाओं और इच्छाओं को भले ही वे शुभ और पवित्र या प्रेरक ही क्यों न हो नियंत्रित करना चाहिए शरणागति के भाव का विकास कर हमें मन को निश्चेष्ट तथा अनंत के साथ एकरत बनाने में समर्थ होना चाहिए और इस तरह सारी चिंता तथा अपने प्रचंड मानसिक और स्नायुविक तनाव को कम करना चाहिए ऐसा करने में समर्थ होने पर हम एक प्रकार की शांति का वास्तविक ध्यान में समर्थ होने के बहुत पूर्व ही अनुभव करने लगेंगे हमें ध्यान का प्रयास करने के पूर्व यथास्भव तनाव रहित होने का ख्याल चाहिए हमें दिन के भोजन के बाद यथा दो बजे के लगभग थोड़ा विश्राम करना चाहिए एक छोटी सी झपकी भी मन को बहुत ताजगी प्रदान करती है यह बहुत लाभदायक है लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा करना बहुत कठिन है बहुतों के लिए अपने मन की उग्र और अशांतिपूर्ण गतिविधियों के बीच थोड़ा समय निकालकर उसे पुनः भगवान के रूप तथा भगवान नाम के समरसकारी समरसकारी स्पंदों से पूर्ण करना कठिन होता है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम सोने के पूर्व उपन्यास कथा कहानियाँ आदि कभी ना पढ़ें उस समय हमारे पास चिंतन मनन के लिए कोई धार्मिक विचार या कोई भगवान नाम होना चाहिए तुम भगवान की गोद में सोने वाले हो अथवा तुम्हारी आत्मा प्रकाश के बिंदु की तरह परमात्मा के ज्योति सागर में विलीन हो रही है या इसी तरह की कोई बात सोचो सोने से पूर्व हमारा पूरा मन परमात्मा से पूर्ण हो जाना चाहिए यदि हम कुछ सांसारिक साहित्य पढ़ें तो यह निद्रा के समय हमारे अचेतन मन में कार्य करता रहता है और इसका परिणाम बहुत बुरा होता है संध्या के समय हम मन को किन बातों से व्यस्त रखते हैं इस विषय में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए एकाग्रता सहित और शांति पूर्वक परमात्मा का भगवत रूप या भगवन नाम या दोनों का चिंतन करना चाहिए जो सबसे प्रभावशाली उपाय है ऐसा करने पर ही हम धीरे धीरे अपने अवचेतन मन की परिवर्तित करने में सफल हो सकते हैं सोने के पहले सांसारिक पुस्तकें पढ़ना बहुत हानिकारक है लेकिन इस विषय में लापरवाही के कारण हम अपने ही कितनी क्षति करते हैं इसका हमें सामान्यता भान ही नहीं होता निद्रा के समय हो रही अचेतन मन की क्रियाएं बहुत महत्व रखती हैं और उनकी अपेक्षा उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए यदि प्रातःकाल जागरण के तत्काल बाद तथा सोने के ठीक पहले तुम्हें भगवान की याद करने में कठिनाई हो तो उनका एक चित्र अपने पास रख लो और रात को बत्ती बुझाते समय और पुनः प्रातः काल जागते समय उसे देखने की आदत बना लो तुम शीघ्र ही पाओगे कि भगवान के चित्र को देखने का यह अभ्यास हो जाने पर तुम्हारे लिए भगवान का चिंतन किए बिना सोना अथवा जागना कठिन हो गया है एक और बात का उल्लेख कर देना चाहिए यदि तुम रात को जागो तो तत्काल बिना किसी अनावश्यक जोर जबरदस्ती के शांतिपूर्वक जप करने लगे लेकिन साधना के समय जप और निद्रा को कभी मत मिलाओ यह बहुत बुरा है सोने के पहले सौ या एक हजार जप करो पवित्र ध्यान से अपने को पूर्ण कर लो निर्धारित संख्या पूर्ण होने तक जप करना बंद मत करो